अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का, का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के चतुर्थ मंत्र का मूल मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं भाष्य का विचार होना है यह मंत्र ब्रह्मज्ञान का फल बता रहा है और ब्रह्मज्ञान की प्रशंसा कर रहा है ये कहा गया कि जो प्राण शब्दित तो जगत का विवर्त उपादान कारण सर्वभूत शब्दित चराचर समस्त जगत के रूप में भास रहा है अविद्या अवस्था में उसे आत्मरूप से अनुभव करने वाला विद्वान क्या करता है कि अतिवादी नहीं माना जाता जो अज्ञ है तत्व को नहीं जानता है उसी को माना जाता है अतिवादी और तत्वज्ञ अतिवादी नहीं होता है जिसको दूसरा दिखता है वही तो दूसरे का अतिक्रमण करके आगे बढ़ेगा अतिक्रमण का, का विषय अतिक्रमण योग्य जो होगा आत्मा तो अनतिक्रमणीय है आत्मा का अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता इसलिए जो अतिक्रमणीय होगा वो होगा अनात्मा और वह अनात्मा प्रतीत हो तब तो उसका अतिक्रमण करके फिर आत्मनिष्ठ होकर के ये कहे अतिवादी बन जा लेकिन ब्रह्मज्ञ को सर्व खदम ब्रह्म के अनुसार वासुदेव सर्वमिति के अनुसार अनात्मा जो अविद्या अविद्यामित्तक द्वैत है वह अविद्या के अद्वैत बोध समकाल में ही निवृत्त होते ही द्वैत मात्र निवृत्त होता है जो अतिक्रमणीय है उसकी अत्यंतिक निवृत्ति होने से ब्रह्मज्ञान से तो फिर ब्रह्म के अज्ञान से प्रतियमान, जो अतिक्रमणीय था वह ब्रह्मज्ञान से उसका उपादान परिणामी उपादान कारण अज्ञान के निवृत्त होने से परिणाम अतिक्रमणीय वस्तु भी निवृत्त होगी और मात्र आत्मा ही आत्मा सर्वत्र प्रतीत होगा तो अस्य अस्त्म अभूत तत्कन कंपेत कनक विजानियात के अनुसार वह अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित होने से अतिवादी नहीं कहलाता अति रूप व्यवहार उससे नहीं होता ये यत्रतु अस्य सर्व आत्म अभूत तत्कन कंप्येत श्रुति त्रिपुटिका आक्षेप करके ज्ञान अवस्था में द्वैताभाव बता रही है अद्वैत अद्वैत बता रही है ये है एक प्रकार से पदार्था भावनी स्थिति की प्रतिपादिका श्रुति और पदार्था भावनी भूमिका में प्रतिष्ठित विद्वान को नहीं प्रतीत होता अनात्मा अतिक्रमण का विषय इसलिए उसे श्रुति ने कहा विद्वान अतिवादी न भवती और यह इस विद्वान के लिए कहा कि वह अज्ञानी के तरह बाह्य साधन सापेक्ष क्रीड़ा करने वाला नहीं होता क्रीड़ा इसकी भी होती है लेकिन अनात्मा बाह्य वस्तु निरपेक्ष हो जाता है सारा व्यवहार ज्ञानी का तो क्रीड़ा भी इसलिए कहा कि आत्मक्रीड़ा है ज्ञानी जो विद्वान है वह आत्मक्रीड़ा है आत्मक्रीड़ा है का मतलब स्वयं ही में वह आनंद लेता है उसके लिए आनंद का साधन अन्य सापेक्ष खेल की आवश्यकता नहीं होती है वो स्वयं ही अपने आप में तृप्त हैं और जहाँ तृप्ति होती है व्यक्ति की वहीं पर उसकी प्रीति बनती हैं रति होती है इसलिए आत्मरति है आत्मा से ही उसे आनंद मिल रहा है इसलिए वह आत्मरति है और क्रियावान है का मतलब हमेशा उसकी उपाधि से आत्मनिष्ठा अनुकूल जो ज्ञान ध्यान वैराग्यादि क्रियाएं हैं ये क्रियाएं होती रहती हैं उसी का अभ्यास उसके उपाधि में है बाद में उपाधि का प्रेरक ये स्वयं तो बनता नहीं तो फिर इसकी सत्ता से उपाधि में जैसा अभ्यास है स्वभाव है संस्कार अभिव्यक्त है वैसी क्रियाएं होगी और संस्कार अभिव्यक्त तो कौन सा रहेगा जो ज्ञान से अव्यवहित पूर्व में क्रियाएं कर रहा था उसी का संस्कार दृढ़ रहेगा ना उसी का संस्कार दृढ़ होने से वही क्रियाएं उससे होगी तो ज्ञान से पहले करता था ध्यान और आना कर्म फलभूत संसार के प्रति वैराग्य द्वेष भावना ये सब तो दोष दर्शन पूर्वक वैराग्य नित्या नित्य वस्तु विवेक आदि ये सब पहले था उसका तो वही होता रहेगा वही क्रिया यहाँ पर क्रिया शब्द से लेनी है, है, है हाँ हाँ वो हाँ न विद्यते और वो स्वयं की भी अनुभूति विद्वान की यही होती है कि इंद्रिया इंद्रियासु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इंद्रिय रूपगुण इंद्रियों के अपने अपने व्यापार रूपगुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं और मैं उनका उनके प्रवृत्ति निवृत्ति का साक्षी हूं तो ज्ञान से पहले जपादी में प्रवृत्ति करता था और उसी का संस्कार दृढ़ होने से अब ज्ञानोत्तर काल में जपादी हो रहे हैं उपाधि से जो पहले किए जाते थे कर्म वह अब होंगे अज्ञान अवस्था में जो ज्ञान होने से पहले कर्म है जो बुरे संस्कार थे अशुभ संस्कार हो तो शुभ संस्कार से पहले निवृत्त रहेंगे जिसके चित्त में अशुभ संस्कार हैं उसे ज्ञान ही नहीं होगा और शुभ संस्कार से संपन्न चित्त ही में ज्ञान होगा अरे शुभ संस्कार शुभ कार्य में ही ज्ञानानुकूल क्रिया में ही प्रवृत्त करेगा इसलिए क्रियावान में क्रिया शब्द से और समास पाठ में ज्ञानानुकूल क्रियाएं मननादि ये करता रहता का मतलब होती रहती है और ऐसा जो है अतिवादी नहीं है क्योंकि अतिक्रमणीय पदार्थ नहीं दिख रहा है और स्वयं से ही संतुष्ट है इसलिए आत्म क्रीड़ा है का मतलब स्वयं में ही संतुष्ट है क्रीड़ा जो करता है व्यक्ति खाली समय में वो आनंद लेने के लिए करता है खेलता है और वह बाह्य साधनों के साथ खेलने की इसे आवश्यकता ही नहीं है आत्मा में ही आनंद है और वह अभिव्यक्त तो हो रहा आत्मा से ही प्राप्त तो हो रहा है इसलिए इसलिए वो आत्मक्रीड हुआ और आत्मरति तथा ज्ञानानुकूल क्रियावान जो है उसे श्रुति कहती है कि अनेक ब्रह्मज्ञानियों में इस ब्रह्मज्ञानी को कहा जाता है ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्मविदाम वरिष्ठ एश मुमुक्षु भी ब्रह्मज्ञानी है ब्रह्मज्ञान के साधन से संपन्न है ब्रह्मज्ञान की प्रथम भूमिका में पहुंचा है द्वितीय भूमिका वाला जो है साधक वो भी ब्रह्मज्ञ है लेकिन अभी साधक है और ये तनुमांसा भूमिका प्राप्त किया हुआ भी ब्रह्मज्ञ है सत्वापत्ति वाला भी ब्रह्मज्ञ है ब्रह्मज्ञ है असंशक्ति वाला भी और पदार्था भावनी वाला तथा तूर्य का स्थिति में पहुंचा हुआ भी ब्रह्मज्ञ है लेकिन इन सब ब्रह्मज्ञों में ब्रह्मविदों में वरिष्ठ ब्रह्मविद कौन है वो तो कहते हैं जिसको द्वैत दर्शन होता ही नहीं है बाधित भी द्वैत दर्शन नहीं हो रहा है अपने आप तो स्वभावतः द्वैत दर्शन जिसे नहीं हो रहा है वह ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ ब्रह्मवेत्ता है व्यास जी भी ब्रह्मवेत्ता वेत्ता हैं सुखदेव जी भी ब्रह्मवेत्ता वेत्ता हैं और सुखदेव जी जैसे ही जन्म लिए बारह वर्ष तक तो अंदर ही माता के गर्भ में रहे। और गर्भ से जन्म लेते ही वैराग्य शुरू ही था जंगल में जाने लगे तो व्यास जी हे पुत्र हे पुत्र करके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन वहाँ पर सुखदेव जी निकल गए और जो बहनें नहा रही थी उनको भी पता ही नहीं चला का मतलब हमारी स्थिति के अनुसार ही सामने वाले के मन पर भी प्रभाव पड़ता है और ये जा रहे हैं व्यास जी वृद्ध तो उनको देख करके वो वस्त्र आदि पहनना शुरू करती हैं व्यास जी ने पूछा भी तो तरुओ ने उत्तर दिया कि सुखदेव जी जो है वो दूसरा तो कुछ देखते ही नहीं है और आपको तो द्वितीय दु, दर्शन हो रहा है इसलिए अभी आपको अतिक्रमणीय का दर्शन होने से आपको देखकर के सो लज्जित हुई और सुखदेव जी की स्थिति है अतिक्रमणीय वस्तु दिख नहीं रही है वो स्थिति वैसे तो ऐसे निकल, निकले हैं अद्वैत भाव में अवद्व भाव में तो ब्रह्मविद वरिष्ठ है ऐसे लोग उनको कहते हैं कि ब्रह्मविदाम वरिष्ठ जो अतिवादी नहीं हैं आत्मक्रीड़ हैं आत्मरति है क्रियावान है इस प्रकार मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं भाष्य को देखिए कि यो अयम प्राणस्य से प्राण पर ईश्वरो प्राण पदार्थ बता रहे हैं तो प्राणो हैष यह सर्वभूत विभाति में प्राण पदार्थ है परमेश्वर जगत अधिष्ठान यानी प्रकृत तो प्रकृत है जिसको पूर्व में बताया गया रुक्म कर्ता ईश पुरुष ब्रह्मयोगी और अनष्टन अन्यो अभिचाक से निर्विकार चेतन वो हैं एक प्रकार से प्रकृत परमेश्वर और उस प्रकृत परमेश्वर का परामर्शक है यह एश सर्वनाम तो ये यानी जो बिना भोग किए केवल साक्षी है और अपने सन्निधि मात्र से संपूर्ण जगत का नियामक है वह जगत अधिष्ठान ब्रह्म योगी शब्द से बताया गया वही यहाँ पर प्राण पदार्थ है प्राण का अर्थ स्पंदन क्रिया करने वाला आध्यात्मिक वायु विशेष नहीं लेना या समष्टि सूत्रात्मा को नहीं लेना यह प्राण है प्राणस्य प्राण प्राण को भी प्राणन सामर्थ्य जिससे प्राप्त होता है वह प्राण और वही अपने अज्ञान अवस्था में अज्ञानवशात ब्रह्मादिस्थावरांत जगत के रूप में भास रहा है इसलिए कहते हैं येष यह सर्वभूतर्विभाती तो सर्वभूत यानि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यतय तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो प्राणी है उन रूपों में भास रहा है विविध रूप वाले प्राणी हैं, तो विविध रूप से प्रतीत हो रहा है वो कौन यही परमात्मा जो अरूप है, अरूप वह अज्ञान तथा अज्ञान के परिणाम रूप वशात विविध रूपों में प्रतीत हो रहा है रस्सी जैसे सर्पाधि विविध रूप से रस्सी के अज्ञानवशात प्रतीत होती है तो ये सर्वभूतें में तृतीय विभक्ति हैं तृतीय विभक्ति के कई अर्थ होते हैं उनमें से यहाँ पर इथमभूत लक्षण अर्थ हैं तृतीया का ये कहते हैं भाष्कर भगवान की इथमभूत कीक्षणे तृतीया इथमभूत अर्थ में तृतीया विभक्ति है आगे हैं सर्वभूतस्थ सर्वात्मा सन इथ तो सर्वभूतस्थ सर्वात्मा सन ये अर्थ निकलेगा सर्वभूत का इथम्भूत अर्थ में तृतीय होने से तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जो उपाधियां हैं उनको सर्वभूत शब्द से लीजिए पूर्व में जिसे समानम वृक्षम कहा जीव ईश्वर के आश्रय के रूप में जिस वृक्ष को बताया वे वृक्ष हैं चौरासी लाख प्रकार के शरीर वही उपाधि यहाँ सर्वभूत शब्द से ग्राह्य यहां पर और उन उपाधियों में समिवेष्टि कार्यक्रम संगातों में ये तो क्षेत्र है और उन सब भूतों में प्रत्येगात्मा यानी अंतर्यामी अनेक नहीं है बिब रूप है अंतर्यामी प्रतिबिंब है जीव जिसको तय और अन्य पिपलम स्वादु अति में भोक्ता के रूप में बताया वह प्रतिबिंब वो भी स्वतः भोक्ता नहीं है अंतकरण आदि उपाधि को लेकर के भोक्तृत्व है प्रतिबिंब में स्वतः प्रतिबिंब भी बिंब रूप ही है लेकिन वह प्रतिबिंब जब तारत में अभिमान कर लेता है मन इंद्रिया और शरीर के साथ तो भोक्ता बनता है ऐसा कठश्रुति बताती है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर इत्याहुर्मनीषिण कि मनीषी यानी विद्वान लोग विवेकी लोग शास्त्रज्ञ लोग बताते हैं कि यह प्रतिबिंब रूप आत्मा जब शरीर इंद्रिय मन से आविद्यक तादात्म्य करता है तो भोक्ता कहलाता है तो प्रतिबिंब में भी स्वतः भोक्तृत्व नहीं मनादि से संश्लेष से आरोपित भोक्तृत्व है प्रतिबिंब में भी और जब प्रतिबिंब विवेक कर लेता है अपना जिससे उसका अविद्यक तात्म्य है वह मेरे से अलग मेरा दृश्य है मैं इनसे अलग बिंब रूप हूँ साक्षी हूँ कभी मैंने कोई भोग किया ही नहीं अनशन अन्यो अभिचाकसिति जो श्रुति बता रही है वो मेरा वास्तविक स्वरूप है बिंब ऐसा अनुभव करता है तो ये अनुभव है उस जगत अधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव तो वह अनष्टन अन्यो अभिचाकसिति से बताया गया जो बिंब है वह ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत समस्त कार्यक्रम संघातों में प्रत्येगात्मा के रूप में अवस्थित है अंतर्यामी के रूप में स्थित है इसलिए उसे कहा जाता है सर्वभूतस्थ तिष्ठति तिष्ठते इति तिष्टस्थ समस्त भूतों में जो स्थित है सर्वभूतेषु तिष्ट सर्वभूतस्थ ऐसी उत्पत्ति होगी तो सभी भूतों में किस रूप में स्थित है तो सभी की वास्तविक आत्मा के रूप में जो जीव है वो तो मिथ्यात्मा है और मुख्य आत्मा है ये बिंब मुख्यात्मा है और उस मुख्य आत्मा को लेकर के प्रतिबिंब में भी मिथ्यात्व है उसको लेकर के जो उपाधि है मिथ्या और मिथ्या उपाधि के साथ जो संसर्ग है और उस संसर्ग से विशिष्ट अंश जो हैं प्रतिबिंब का उतना माना जाता है विशेषण के मिथ्या होने से संश्लेष रूप जो विशेषण है संश्लिष्ट जीव है ना संश्लिष्ट कहा जाता है संश्लेष से युक्त संश्लेष संसर्ग संसर्ग यानि संबंध वो कौन सा है तादात्म्य संबंध तो अंतक अंतकरणादि के साथ तादात्म्य संसर्ग वो अध्यस्थ है ना आत्मा का और वो उससे विशिष्ट जीव है संश्लिष्ट जीव है का मतलब तो विशिष्ट स्वरूप मिथ्या है उसमें विशेष मात्र सत्य है विशेषण के मिथ्या होने से माना जा रहा है विशिष्ट को भी मिथ्या मिथ्यात्मा कल ब्रह्मसूत्र के पाठ में आता है कि आनंदमय कोष जीव है पूर्व पक्ष वो मिथ्या है मिथ्यात्मा ये आनंदमय शब्द का अर्थ है आनंदमय अधिकरण में प्रथम वर्ण के पूर्वपक्ष के अनुसार वही द्वितीय वर्णक का एक प्रकार से सिद्धांत सिद्धांत कहते हैं वो ये बताया जा रहा है ब्रह्म पुछम में सिद्धांत है कि ब्रह्म आनंदमय वाक्य में निर्दिष्ट जो ब्रह्मपुच्छम इस वाक्य में ब्रह्म है वह आनंदमय के अधिष्ठान के रूप में बता जीव के अधिष्ठान के रूप में और जीव तो उसमें अध्यस्त है जीव भाव ओ संश्लेष को लेकर के बाकी केवल प्रतिबिंब को देखते हैं विशेष्य मात्र को वो तो बिंब रूप ही है तो ये जो सर्वभूतस्थ सर्वात्मा वो हुआ बिंब तो बिंब रूप से यानि अंतर्यामी के रूप में प्रत्येक आत्मा के रूप में स प्राणियों में रहता हुआ विभाति तो सभी प्राणियों के रूप में भाषित हो रहा है, तो सर्वभूतस्तः सर्वात्मा सन ये अर्थ निकलेगा सर्वभूतय यहाँ पर इत्थम्भुद अर्थ में तृतीय होने से कि जो प्राण है जगत का अधिष्ठान वह सर्वभूतस्थ सर्वात्मा होकर के विभाति यानी विविध रूपेण भाति विभाति का अर्थ निकलेगा वो करते हैं विभाति का अर्थ टी भस्कर भगवान की विविधम दीप्यते यानी अनेक प्रकार से भास रहा है उपाधि को लेकर के वह अनेक रूप नहीं हैं औपाधिक अनेक रूपता है उसमें और विज्ञानन इसका अर्थ करते हैं तो एवं सर्वूतस्थ यत्म आत्मभावेन अयम अहम इति विज्ञानन तो विज्ञानन का कर्म है यही प्राण शब्दित जगत अधिष्ठान उस प्राण शब्दित जगत अधिष्ठान को यही मैं हूँ प्राण शब्दित जगत अधिष्ठान सर्व भूतात्मा मैं हूँ न कि केवल मेरे वेष्टि उपाधिस्थ प्रतिमिम मात्र मैं नहीं हूं अपितु मैं बिंब रूप हूँ वो बिंब ही सारे उपाधियों में विद्यमान है तो मैं सर्वात्मा हूँ ऐसा उस प्राण शब्दित सर्वात्मा का अनुभव कर लेता है जो विज्ञानन शब्द का अर्थ निकलेगा किभूतस्थ ये साक्षात्म भाव अयम अहम अस्मी विजानन विजानन का अर्थ है बीजाती है अभवती ऐसा अनुभव करता है जो वह विद्वान्गत अधिष्ठान का आत्मरूप से अनुभव करने वाला श्रुति कर्ती है भवते नातिवादी वह अतिवादी नहीं होता अधिष्ठान में जिसकी बुद्धि अवस्थित हो गई मैं के रूप में तो अध्यस्थ की उसे प्रतीति नहीं होगी रस्सी को रस्सी का अनुभव करने वाले को सर्पादि प्रतीत नहीं होता जब तक रस्सी रस्सी रूप से ज्ञात नहीं होती तभी तक रस्सी के विवर्त रूप र, ये सर्पादि प्रतीत होता है ऐसे ब्रह्म का विवर्त रूप जगत तभी तक प्रतीत होगा जब तक ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव नहीं होता ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होते ही ये अज्ञान जो जगत रूपी अध्यस्त का परिणामी उपादान कारण था वह चला गया तो फिर उसका परिणाम जगत भी नहीं रहेगा ज्ञानी अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित होगा पदार्था भावनी में प्रतिष्ठित होगा ज्ञानी के दृष्टि में आजातवाद है मध्यम अधिकारी के लिए विवर्तवाद है और परिणामवाद है अधम अधिकारी के लिए हाँ तो ये उत्तम अधिकारी ब्रह्म विधान वरिष्ठ है ना उसके लिए फिर वो अतिवादिता नहीं है हाँ और जिस मध्यम अधिकारी है एक प्रकार से बाधित रूप से जगत को देख रहा है असंशक्ति भूमिका में है उसके लिए फिर बाधित रूप से अतिक्रमण का विषय प्रतीत हो रहा है तो वह अतिवादी होगा दिश्टी दिश्टी दिश्टी वाद तो हैं दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद ये तो आते हैं उत्पत्ति के विषय में जगत की उत्पत्ति कैसी है ये दिखाने के लिए और ये हैं विवर्तवाद तो विवर्तवाद में असंशक्ति भूमिका में वो जगत अतिक्रमणीय दिखेगा और दिखेगा तो अतिवादी भी होगा जगत का अतिक्रमण अध्यस्त का बाधित का अतिक्रमण करके यानी बाध करके अतिक्रमण है वहाँ पर बाध हाँ दिखता है चर्मचक्षु से सूर्य किरणों में जल विवेक से सूर्य सूर्यकिरण किरणों में दिखने वाले चर्मचक्षु से जल का बाध करके ये कहता है विवेक कि जल नहीं किरणें ही किरणें हैं ये अतिवादिता है विवेकी की, की। हरिण आतिवादी नहीं है वह अध्यस्थ को ही सत्य समझता है जल को ही वो दौड़ता है तो ऐसे असंशक्ति भूमिका में स्थित विवर्तवाद में प्रतिष्ठित मध्यम जो ज्ञानी पदार्थ भावने में नहीं पहुंचा है तो वह जगत को सूर्य किरणों में दिखने वाले जल के तरह देखेगा बाधित तो बाध द्वैत का करके अद्वैत का बखान करना उच्चारण करना उपदेश करना ये हुआ एक प्रकार से अति बाधित अनुवृत्ति से जगत का व्यवहार अतिवदन और ये अतिवदन भी नहीं करता जिसको बाधित रूप से भी द्वैत प्रतीत नहीं हो रहा जो अजातवाद में प्रतिष्ठित होता कभी जगत हो तब तो प्रतीत हो जाए हुआ ही नहीं है तो वो पदार्थ भावने में स्थित होगा विवेकी, विवेकी थे तो उनको दिख रही थी बाधित अनुवृत्ति से दोनों की स्थिति देखते हैं तो पदार्था भावनी में माना जाता है सुखदेव जी को और व्यास जी को माना जाता है असंशक्ति भूमिका में उस प्रसंग में असंशक्ति भूमिका भी वो है विवर्त रूप से जगत को देखता है बाधित रूप से जगत को देखता वो विवेकी है लेकिन मध्यम है और ब्रह्म विधान वरिष्ठ है जिसको बाधित रूप से भी जगत नहीं दिखता वो ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है भेद दिखता ही नहीं है वो है एक कोटि और ऊपर एक सीढ़ी ऊंची भूमिका है पदार्थ भावनी कहलाती है तो उसमें हाँ द्वेत नहीं रहेगा तो उस स्थिति में थे सुखदेव जी ये मैंने कहा इसलिए लोगों को सुखदेव जी आए गए पता ही नहीं चला और व्यास जी का मन जिस स्थिति में है उस स्थिति के अनुसार द्वैत की भावना में है बाधित रूप से द्वैत दिख रहा है तो लोगों को भी वो दिखा तो फिर बाधित रूप से व्यवहार वैसा होगा लोगों लोगों को उनको देख करके महिलाओं को जो नहा रही थी कपड़े वगैरह थोड़ी रखे होंगे वो पूरे कपड़े पहनना शुरू कर दिया लज्जित होकर के ये व्यवहार वहाँ पर बताया गया है सुखदेव जी की एक स्थिति विशेष बताने के लिए क्योंकि वहाँ भागवत में यही सुखदेव जी बाद में वक्ता है ना उस कोटि के महापुरुष जिन्होंने भागवत सुनाई उनकी स्थिति का वर्णन है वो पूरा श्लोक तो है हां? तो क्या और नीचे हाँ वो वो वो ऐसा हुआ वो तो विचरण करते थे अपने अवधुत भाव में विचरण करते करते अचानक पहुंच गए परीक्षित का जो पुण्य था उस पुण्य अपुण्य वशात, ईश्वर सामने वाले की जिज्ञासा देख करके फिर वैसी ही व्यवस्था करते हैं ना? तो देखा कि इनकी जिज्ञासा उच्च कोटि की है तो ईश्वर ने अंतः प्रेरणा करके इनको तो मालूम नहीं है कुछ भी अपना द्वेत देख ही नहीं रहा है तो विचरण करते करते पहुंच गए वहाँ वहाँ पहुंच गए और वहाँ पहुंचने के बाद फिर जब ये सब हुआ तो पदार्था भावनी में भी दो स्थितियाँ होती हैं ना निद्रा में एक होता है कि थोड़ी कच्ची सी नींद थोड़ी भी आवाज हो जाए तो खुल जाती है और कुछ होती है जो गाढ़ी निद्रा गहरी नींद वो कितनी भी आवाज़ करो हिलाओ डुलाओ तो नहीं सहसा जगता तो ये पदार्थ भावनीय है सामान्य निद्रा की स्थिति अपने आप तो कोई पूछे आ, पूछे न और जगाए न अद्वैत भाव से द्वैत भाव में न लाए तो अद्वैत भाव में ही रहते हैं और यदि कोई जगा दें तो द्वैत भाव में आ जाते बाधित तो, यानी असनशक्ति में आ जाते हैं और असन में आ करके उतना व्यवहार करते हैं जितने करना है बाधित अनुवृत्ति से फ्री होता है तो जब सुखदेव जी पहुँचे तो लोगों का व्यवहार हुआ उनके प्रति जो उस व्यवहार ने उनको अद्वैत स्थिति से द्वैत भाव में लाया और द्वैत भाव में जब आ गए बाधित रूप से तो जो जो राजा के प्रश्न होते गए उनका वो उत्तर देते गए और फिर राजा को जैसे ही अर्जुन से भगवान ने कहा कि तुम आ, अभी भी तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ और जब अर्जुन ने कहा कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादन मैं तो भगवान को संतोष हुआ ऐसे ही परीक्षित को भी आत्मनिष्ठ जब हुआ करके देखा सुखदेव जी ने उठ करके अपने चले गए परीक्षित का भी प्रयोजन संपन्न हुआ तो ये पदार्था भावनी तो एक प्रकार से दूसरे के जगाने से खुलने वाली नींद जैसी है और तूर्यगा कुंभकर्ण की नींद की तरह वो दूसरा भी जगा दे तब भी अद्वैत भाव से द्वैत भाव में आता ही नहीं और जो दूसरा याद दिला दे तब बाधित रूप से जगत को देख करके व्यवहार करता है उसके वाक्य ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं असंशक्ति भूमिका में रहने वाले की अपेक्षा और असंशक्ति में रहने वाले के वाक्य से भी कम प्रभावशाली सत्वापत्ति वाले के फिर उससे भी कम प्रभावशाली पूर्व पूर्व भूमिका वालों के तो इसलिए सुखदेव जी का ही वहाँ पहुँचना जरूरी था यदि भी बड़े बड़े दूसरे ऋषि भी थे लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी कि सात दिन के अंदर श्रवण मनन निधिशासन और आप्रोक्ष बोध कराना था सब संपन्न हो जा तो प्रभावशाली उपदेश चाहिए था न वो प्रभावशाली उपदेश राजा को सुखदेव जी के माध्यम से हुआ क्योंकि वे तो तीव्र वैराग्य हैं परीक्षित में इसलिए देह का व्यवहार भी सब खाना पीना आदि बंद रखा उन्होंने लेकिन बाकी वक्ता को तो बाधित अनुवृत्ति से जगत दिखेगा तो समय पर उनको भोजन भी चाहिए समय पर फिर कथा के लिए विश्रांति भी चाहिए और समय पर ये सब कुछ चाहिए ऐसे ऋषि मुनि को यदि वक्ता बना करके ईश्वर बिठा देंगे तो देह भाव में रहने के कारण देह के अपने व्यवहार भी करने के लिए बंद होता रहेगा बीच बीच में तो सारे संशय राजा के निवृत्त नहीं होंगे उस दृष्टि से जो देह भाव से स्वाभाविक रूप से ऊपर उठा हुआ है स्वतः देह भाव में नहीं रहता देहभाव में लाने पर आता है ऐसे व्यक्ति को ही नियुक्त करना था प्रवक्ता के रूप में वो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार नियुक्त हो गए वो कोई राजा को उपदेश सुनने से प्रतिष्ठा मिलेगी या ये सब होगा ये सब कुछ भी लौकिक उनके पास निमित्त था ही नहीं इस दृष्टि से वो सुखदेव जी जो है बड़े उच्च कोटि के उच्च स्थिति में थे उसकी जरूरत थी राजा को तो यस्तु एवं साक्षात आत्मान प्राणस्य से प्राणम विद्वान अतिवादी स नवती नहीं अच्छा ये आगे गया एवं यह साक्षात्म भाव अयम अहम इति विज्ञानं तो ये जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा साक्षात्कार हुआ है जिसको ऐसा जो विद्वान है वह वाक्यार्थ वाक्यामात्रेण स सबसे यानी न कितिवादी इति अनिया वीलम तो अतिवादी अतित्य सर्वान अन्यान अस्य इति अतिवादी तो ये कहा कि वाक्यार्थ एक कहवाक स विद्वान अतिवादी न कि विद्वान्तिवादी नवन्वयकना वाक्याम वाक्यर्थ ज्ञान है ब्रह्मात्मा एकत्व अनुभव और मात्र शब्द व्यावर्तक हैं है सहायकांतर का केवल ब्रह्मात्मा एकत्व अनुभूति ही अद्वैत भाव में प्रतिस्थापित करती है द्वैत भ्रांति को मिटा देती है अध्यास का अत्यंतिक उच्छेद करने में समर्थ मात्र अकेला ज्ञान ही है उसको सहायक अंतर की आवश्यकता नहीं है अपना प्रयोजन अध्यास की अत्यंतिक निवृत्ति का संपादन करने में ज्ञान को सहायक अंतर की अपेक्षा नहीं है इसे कहा गया कि स कहाँ गया वाक्यार्थ ज्ञान मात्रे न तो वाक्यर्थ ज्ञान मात्र से क्या हो जाता है कि स अतिवादी न भवती ऐसा अनुय करना और पदार्थ कथन करने के लिए क्रम से कहते हैं स भवते ये भवते छांदस प्रयोग है उसका अर्थ कर दिया भवती परस्मयपदी और न भवती न कान भवती के साथ है क्रियापद के साथ तो किम न भवती ये प्रश्न हुआ उत्तर दिया गया कि अतिवादी अतिवादी नहीं होता है अतिवादी शब्द की उत्पत्ति बताई आतीत्य सर्वान अन्यान वदितुम सीलम शीलम इति अतिवादी ये अतिवादी शब्द की उत्पत्ति है तो अन्यान सर्वान्यानि अनात्म भूतान जो अनात्म अनात्म पदार्थ हैं उन सब अनात्म पदार्थों का अतिक्रमण करके बोलना जिसका स्वभाव है का मतलब अनात्मा मात्र का बाध करके जो व्यवहार करता है वन है अति शब्द का तो अर्थ हुआ अनात्मा मात्र का बाध व्यवहार अवस्था का बाध करके ये अतिकार्थ निकलेगा और ये जो वादी हैं उसका अर्थ निकलेगा व्यवहार करने वाला वदन एक व्यवहार है वो उपलक्षण है बाकी सब व्यवहारों का तो वदन वादी का तो अर्थ है वदनशील यानी वदन रूप व्यवहार करने वाला वजन रूप व्यवहार करना जिसका स्वभाव है उसे कहा जाएगा वादी और अति निकलेगा बाध करके अनात्मा मात्र का द्वैत मात्र का बाध करके व्यवहार मात्र का बाध करके व्यवहार करना जिसका स्वभाव है बाधित अनुवृत्ति से व्यवहार करना जिसका स्वभाव है उसे कहा जाता है अतिवादी ये अर्थ निकलेगा और उस प्रकार का अतिवादी ज्ञानी नहीं होता है कौन सा ज्ञानी जिसको बाध्य पदार्थ प्रतिथि नहीं हो रहा है तो व्यवहार क्या करेगा फिर हाँ तो व्यावहारिक स्थिति की बाधित अनुवृत्ति से भी प्रतीति नहीं है वो है अतिवादी न भवती का अर्थ पदार्थ भावनी में है आदित्य यानी अतिक्रमण करके अतित्य का अर्थ है अतिक्रमण करके अति उपसर्ग हैं इनगतो धातु हैं तो आ हुआ उसके स्थान पर लेप हुआ लेप को फिर वो तुकागम हुआ तुकागम होकर के तुक का तो, तो रहा किता है ना आदि अवयव बन गया आद्यन तो, तो होता है ना उसको तुकागम होता है किसको प्रकृति को तो तुक होकर के बन गया आतिथ्य अर्थ निकलता है अतिक्रमण करके अतिक्रमण है बाध तो अतिक कहते हैं अतिवादी क्यों नहीं होता है तो अतिवादी नहीं होता है इसका उपादन कर रहे भस्कर भगवान यस्तु एवं यस्त साक्षात्म प्राणस्य प्राणम् प्राण अतिवादी स न भवति इत्यर्थः तो एवं प्राणस्य प्राणम् साक्षादत्म प्राण से प्राण विद्वा यतिवादी करना कि जो प्राण का प्राण है यानी ब्रह्म है उसे आत्मरूप से अनुभव कर लेता है वह अतिवादी नहीं होता ये अर्थ निकला विद्वान भवते नातिवादी इस पंक्ति का मूल का आगे कहते हैं कि यदा आत्मैव नान्यद अस्ति इति आत्म न्यदस्था कि असौ आतिथ्य वेत तो ये कहते हैं जब याने अनात्म जात मात्र, अनात्मा मात्र का आत्मैव नान्यद अस्ति। ये सब जो हैं आत्मा ही आत्मा हैं आत्मा से अतिरिक्त अनात्म वस्तु कोई दूसरी है ही नहीं इति दृष्टम यानी निश्चितम ये निश्चय हुआ कि आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है ऐसा निश्चय हो गया है तो कहते तदा किम ही असौ आतिथ्य वदेत तो आत्मा से अलग कोई अतिक्रमण का विषय प्रतीत हो तब तो उसका अतिक्रमण करके व्यवहार किया जाए वद, वदन किया जाए कि ये इसका अतिक्रमण किया करके का मतलब वो व्यवहारातीत हो जाता है पदार्थ भावनी में पहुंचता है और यश्य अपरम अन्य अस्ति अस्त स तदीत्य वहति कहते हैं जिसे अपरम यानी दूसरा अनात्मा आत्मा से भिन्न प्रतीत हो रहा अज्ञान तथा तो अज्ञान का कार्य तो दीखरा वह तो तदीय उसका अतिक्रमण करके बोलेगा यानी व्यवहार करेगा वोदती का अर्थ है व्यवहारति तो ये पूर्वाध की व्याख्या हुई अब उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं किंच इत्यादि से प्रारंभ भाष्कर भगवान किंच आत्मक्रीड़ ये जो ब्रह्मज्ञ है वह आत्मक्रीड़ै तो आत्मनी क्रीड़ा क्रीडनम यस्य नान्यत्र स पुत्रदारादीसु आत्मक्रीड़ ये कहते हैं कि आत्मा में ही क्रीड़ा यानी रमन है क्रीड़न है जिसका उसे कहा जाता है आत्मक्रीड़ा अन्यत्रुत्रारादि में क्रीड़ा नहीं है जिसकी यानि जिसे सुख प्राप्त करने के लिए आनंद की अनुभूति के लिए स्वरूप से अतिरिक्त अन्य पुत्रदारादि साधनों की अपेक्षा नहीं होती हैं उसे कहा जाएगा आत्म क्रीड़ा और अज्ञानी को बिना पुत्र दारादि साधनों के सुख नहीं मिलता है इसलिए उसे अपेक्षा होती है बाह्य पुत्र दारादि साधनों की तो ये कहते हैं कि पुत्र दारादि सु क्रीड़ा जिसकी नहीं है नान्यत्र नान्यत्रादी स्वन्यत्र पदार्थ है पुत्रधारादी स आत्मक्रीड़ा और तथा आत्मरती यानी आत्मनि एव च रती रमण स आत्मरति तो आत्मा में ही रमण है जिसका उसे कहा जाएगा आत्मरती रमण का प्रीति रति यानी रमन रमन यानी प्रीति जिसकी आत्मा में ही है वो हुआ आत्मरति रति में और क्रीड़ा में क्या अंतर है? तो हैं तो कहते हैं क्रीड़ा बाह्य साधन सापेक्षा बाह्य साधन की अपेक्षा रखती है क्रीड़ा और रतिस्तु साधन निरपेक्षा बाह्य विषय प्रीति मात्रम इति विशेष बाह्य साधन निरपेक्ष केवल बाह्य विषय विषय जो प्रीति है राग है उसे कहा जाता है रति और यहाँ वो दोनों भी क्रीड़ा भी और रति का भी विषय वो कौन है आत्मा ही हैं बाह्य साधन निरपेक्ष क्रीड़ा है आत्मा में ही स्वयं में ही और बाह्य विषय विशे, विषयक प्रीति नहीं अपितु आत्मविषयक की प्रीति है तो आत्मक्रीड़ा आत्मरति यानी रागास्पद अन्य कोई वस्तु नहीं है जिसकी और सुख के साधन के रूप में भी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है जिसको वो हुआ आत्मक्रीड़ा आत्मरति अब क्रियावान ये इसमें क्रियावान शब्द का अर्थ करते हैं एक वाक्य में कि तथा क्रियावान ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रिया यश अयम क्रियावान तो ज्ञान ध्यान वैराग्य और आदि शब्द से ज्ञानुकूल आदि बाकी क्रियाएँ लेना मनन आदि जो पहले ज्ञानुकूल साधनों के संस्कार हैं उन संस्कार के अनुसार ही क्रियाएं हो रही हैं उपाधि में जिसके वह हो जाएगा क्रियावान ज्ञानानुकूल क्रियावान जब आत्मरति और क्रियावान ये अलग अलग दो पद होंगे असमास मानेंगे तब का ये अर्थ हुआ समास पाठेतु इत्यादि से आगे आत्मरतिक क्रियावान एक पद मान करके व्याख्यान भाषकर भगवान करते हैं इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं